संवेद्नान संवेद्नान पंक, की, पंक, ब्लौक ब्लौक की की पंख एक, एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है कहानी वेदना से संवेदना तक एक बगीचा था उसमें रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल खिले थे गुलाब चंपा चमेली सूरजमुखी पारी मोगरा जूही रजनीगंधा हर श्र गुड़हल अनेक फूलों के छोटे बड़े पेड़ पौधे थे जो अपने सौंदर्य से बगीचे की सुंदरता बढ़ा रहे थे माली बारह महीने इनकी देखभाल करता जाड़ों में पौधों के आस पास जमा हुए सूखे पत्तों को निकालकर गमलों की सफाई करता गर्मी में तेज धूप से उन्हें बचाने के लिए पूरा प्रयास करता और बारिश में वर्षा की बूंदों से नहाती डालियों और पंखुड़ियों पर ठहरी पानी की बूंदों को देखकर खुश होता था किंतु अनेक फूलों और हरियाली से अच्छा जित उस बाग में एक भी लता नहीं थी बस एक कोने पर एक मधुमालती की बेल उग रही थी पता नहीं माली के मन में क्या था कि वह जब भी बाग में इन पौधों के सिवाय कुछ और उगा हुआ देखता कि उसे तुरंत काट देता उसमें भी मधुमालती की बेल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जैसे ही उसने एक किनारे मधु की बेल को अंकुरित होते देखा कि वह उसे काटने लगा वह उसे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहता था मालिन ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और पहली बार नहीं कई बार देखा था वह कितने ही बार उसे समझा चुकी थी कि क्यों इस सुंदर बेल को बढ़ने नहीं देते हो यह भी अन्य पौधों की तरह इस बाग की, की शोभा बढ़ा लेकिन, लेकिन माली, माली ने अपनी जिद नहीं छोड़ी यह भी अन्य पौधों की तरह इस बाग की शोभा बढ़ाए ये बात उसे पसंद नहीं थी माली के इस व्यवहार से बाग के सभी पेड़ पौधे दुखी थे किंतु वे विरोध नहीं कर पा रहे थे मधु मालती के प्रति माली का रूखा व्यवहार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था वह न तो उस प्यासी लता को पानी देता था और न उसके छांव का इंतजाम करता था उसके आसपास का कचरा भी वह साफ नहीं करता था उसे तो केवल एक ही बात का ध्यान रहता कि बेल बढ़ती हुई देखता कि उसे तुरंत काट लेता माली के इस उपेक्षापूर्ण व्यवहार से मधु मालती बहुत आहत थी वह बढ़ना चाहती थी खिलकर फैलना चाहती थी अपनी सुगंध को चारों दिशाओं में सुवासित करना चाहती थी पर वह विवश थी माली जब जब उसे काटता था वह खून के आंसू रोती थी पर उसकी सिस्की सुनने वाला कोई न था बाघ में आने वाले लोग भी बाग के फूलों की खूब तारीफ करते पर साथ ही यह कहने से नहीं चूकते थे कि इस बाग में अनेक फूल हैं बस कमी है तो केवल बेल की यहाँ एक ही बेल नहीं है तब मधुमालती चीख चीख कर उनसे कहना चाहती थी कि मैं हूँ मैं हूँ ना लेकिन उसकी चीख उसके बौने शरीर की ही तरह मिट्टी में दब कर रह जाती थी वह जाते हुए लोगों से यह भी कहना चाहती थी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन माली मुझे हर बार काट लेता है कोई उसे रोकोग मुझे, मुझे काटने से, से बचा लो तब, तब, तब फिर, फिर मैं भी, मैं भी दूसरे फूलों की तरह खिलूंगी और, और अपनी सुगंध से इस, इस बाग को और भी महगा दूंगी किन्तु तो उसके घुटी हुई चीख और पीड़ा को समझने वाला वहाँ कोई न था मधुमालती की बेल के पास ही पारी का एक हरा भरा पेड़ था थोड़ी सी दूरी पर चंपा और चमेली खिले थे ये सभी माली की इस हरकत से और मधुमालती के दुख से दुखी थे उन्हें उसकी सिसकियां सुनाई पड़ती थीं, उसकी चीख उन्हें भी भीतर तक हिला देती थी किंतु वे यह नहीं समझ पाते थे कि वे उसे सांत्वना किस तरह से दें। मधुमालती देखती कि पारिजात का पेड़ अनेक फूलों से आच्छादित हो गया है उसके फूलों की सुगंध चारों ओर फैल रही है सभी उसे प्यार भरी नजरों से देख रहे हैं उसके फूलों को तोड़ कर ले जाते हैं और उसकी सुंदरता की प्रशंसा भी करते हैं। आखिर उससे रहा नहीं गया और एक दिन दबे स्वर में उसने पारीजात ऐसी अपने मन की बात कह दी मुझे भी लगता है कि मैं भी, मैं भी तुम्हारी तरह चंपा चमेली और जूही की तरह किंतु माली मुझे बढ़ने ही नहीं देता है मुझे बहुत निराशा होती है मैं क्या करूं? बताओ पारीजात मैं क्या करूं? पारीजाज तो खुद उसकी मदद करना चाहता था पर वह विवश था। मधु मालती ने पूछा तो वह कह उठा खिलकर मुस्कुराना ही तो हमारा स्वभाव है वो गुलाब को देखो वह तो कांटों में भी खिलकर सदा मुस्कुराता है मेरा पूरा शरीर रोज फूलों से भर जाता है और सूरज की रोशनी से कुछ पल में ही मुरझा जाता है किंतु मैं फिर भी रोज खिलता हूँ और इस बाग की शोभा बढ़ाता हूँ खिलना और मुरझाना यही तो हमारा स्वभाव है मैं भी अपने स्वभाव को जीवित रखना चाहती हूँ लेकिन माली मुझे बढ़ने ही नहीं देता है अब वो फिर मुझे बड़ा हुआ देखेगा और काट डालेगा जब जब मैंने बढ़ना चाहा, उसने मुझे रोक लिया मधुमालती पूरी तरह से निराश हो चुकी थी पारिजात बोला तुम अपने पढ़ने का कोई दूसरा मार्ग क्यूँ नहीं खोज लेती हो ऐसा मार्ग जहाँ माली की नजर ही न पड़े मधु मालती को पारिजात की ये बात पसंद आ गई। अब उसने ठान लिया कि उसे तो बढ़ना ही है चाहे कोई भी कठिनाई आए ना वह हारेगी नहीं और बढ़कर रहेगी उसने सोचा कि अगर वो इसी दिशा में आगे बढ़ती रही तो माली की निगाह उस पर पड़ जाएगी और वह एक बार फिर उसे काट डालेगा इसलिए उसने माली की नजरों से बचने के लिए दूसरी दिशा में बढ़ना शुरू किया उसने देखा कि बगीची की दीवाल के पास एक ईट उखड़ी हुई है और वहाँ से पानी बाहर जाने की सुविधा है बस वह उसी दिशा में आगे बढ़ गई और दीवाल से बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने खुली हवा में सांस ली बाहर कुछ गंदगी थी आग का पौधा और अन्य पौधे भी थे किंतु उनसे अलग वह तो अपने में मगन बढ़ती चली जा रही थी खुली हवा सूर्य का प्रकाश और बहते पानी से अब मधुमालती बेरोक बेरो बढ़ने लगी टूटी ईट का सहारा लेकर वह दीवार पर चढ़ गई उसकी बेल पर कलियां खिली और फूलों के गुच्छे लगे सफेद हल्के गुलाबी गुच्छों के बीच मधुमालती झूमने लगी बगीचे के बाहर आते जाते लोग मधुमालती की सुंदरता को देखकर कर घड़ी घर के लिए ठिठक जाते उन्हें आश्चर्य होता कि बाग के अंदर तो ऐसी कोई बेल नजर नहीं आती या बाहर बेल कैसी है कोई उसके झड़ते फूलों को समेट लेता तो कोई फूलों के कुछ ही तोड़ लेता मधुमालती मन ही मन इतराती भले ही लोग मेरे फूलों को तोड़ रहे हैं कल फिर मुझ में नए फूल आएंगे लोगों ने उसके आसपास की जमीन को साफ कर दिया अब वे वहाँ बैठने भी, भी लगे लगातार बढ़ती मधुमालती अब दीवाल पार कर गयी थी और झाक कर उसने बगीचे के अंदर देखा वहाँ उसके मित्र पारी चंपा चमेली गुलाब चूही सभी उसे देखकर कर मुस्कुरा रहे थे वह भी उन्हें देखकर कर मुस्कुरा उठी मन ही मन उसने पारी का आभार माना उसी के द्वारा बताए गए मार्ग से आज वह फूलों से लदी थी बहुत दिनों से माली ने मधुमालती की सुध नहीं ली थी वह तो उसे भूल ही गया था वैसे भी उसे वो कहा पसंद थी एक बार अचानक बाहर से झांकती मधुमालती को उसने देख लिया झूमती नाचती बेल को देखकर उसे आश्चर्य हुआ उसकी सुंदरता ने उसका मन मोह लिया वह सोचने लगा इस बेल को बाग में ही पड़ने दिया होता तो मेरे बगीचे की सुंदरता बढ़ जाती पर अब तो यह दीवार की उस तरफ है एक दिन माली ने मुस्कुरा कहा मधुमालती इस तरफ चली आओ बगीचा तुम्हारा ही है तुम्हारी जड़ें तो अंदर ही है न हाँ, मधुमालती की जड़ें तो बगीचे के अंदर ही है यह बात उसे अच्छी तरह से मालूम थी लेकिन वह इस बात को भी नहीं भूली थी कि यही माली उसे बगीचे के अंदर बढ़ने नहीं देता था उस समय की उसकी वेदना उसकी छटपटाहट उसकी सिसकारी अभी भी उसकी खिलखिलाहट के पीछे दबी हुई थी आज माली का बदला हुआ रूप देख उसे आश्चर्य रहा था आज वह कहता है कि बाग उसका ही है पर उस समय क्या ये बाग मेरा नहीं था मधुमालती क्या करे दीवार के बाहर ही फैलती रहे या फिर बाग के अंदर जाकर अपनी जड़ें और गहरी करे वह तय नहीं कर पा रही थी उसने पारिजात के सामने प्रश्न दृष्टि से देखा। वह मुस्कुरा उठा आंखों ही आंखों में उसने मधुमालती से कहा आ जाओ मधुमालती इस बगीचे में तुम्हारा स्वागत है इस मनुहार से मधुमालती बगीचे के अंदर आ गई अब वह दोनों तरफ झूमने लगी। बगीचे के बाहर भी और बगीचे के अंदर भी अब मधुमालती खुश है बहुत खुश अभी आप सुन रहे थे कहानी वेदना से संवेदना तक वाचक स्वर भारती परिमल